विरह पदावली सूरदास यशोदा विलाप आज रेन दरी आज रहेन नींद परी जागत गिनत गगन के तारी रत्नाटत गोविंद परि न परी वह चितवन वह रथ की बैठन जब की योर चितवत रही ठगी कही नगतिक काम दही इत मान भई सजनी ते डरी सूरदास प्रभु जहां सिधारे धारे सूरदास प्रभु जहां सिधारे धारे कितक दूर मथुरा नगरी कितक दूर मथुरा नगरी आज रह नींद परी आजी के शब्दों में एक गोपी कह रही है सखी। आज रात भर मुझे नींद नहीं आई। जागते हुए आकाश के तारे और जीव से गोविंद यह नाम रही। मोहन की की वह वह देखने रथ पर बैठने का उनका ढंग जबकि उन्होंने अक्रूर का हाथ रथ पर चढ़ने के लिए पकड़ा वह सब मंत्र मुग्ध सी खड़ी देखती रही और कामदेव से जलाई जाने के कारण कुछ कह नहीं सकी सकी मैं इतने में ही व्याकुल हो गई और आर्यपथ से भी भ्रष्ट हो गई, अपने स्वामी के साथ न जा सकी हमारे स्वामी जहां गए हैं, वह मथुरा नगरी यहां से कितनी दूर है हरि हरि बिचुरत बिचुरत भयो कठोर बज्रत भारी रही क पपी कहा भोरी हलाभल हल सजनी भोरी हला हल सुनीर सजनी तवसर काहे न पियो मन सुध गई संभार तन की मन सुध गयी सभारन तन की दाव अक्रूर दियो कचन मलियो नित दिन रत सूर के प्रभु बिन मरि जात जियो सूर्यदास के शब्दों में कोई गोपी कह रही है सखी श्याम सुंदर का वियोग होने पर या मेरा हृदय फट नहीं गया यह तो बद्र से भी अधिक कठोर हो गया है किंतु रहकर ही इस पापी ने क्या किया सकी सुन तू कह सकती है कि उस समय मैंने हलाहल विष भूलकर क्यों नहीं पी लिया किंतु बात यह हुई कि मैं मन से उस समय अपनी सुधी ही भूल गई जिससे शरीर की संभाल नहीं रही इसी से अक्रूर ने पूरा दाव दिया पूरी चोट की जब से वह श्याम सुंदर रूपी संपत्ति गई है तब से कुछ अच्छा नहीं लगता घर के काम करने का नियम बना लिया है रात दिन स्वामी के बिना मृत्यु के लिए रट लगाए हु पर मृत्यु नहीं आती और न जीवित ही रह जाता है हरि प्राण निलज्जरहेरी हरि पिछूरत प्राण निलज्जरहेरी जात सहेरी पान री निशास मगजोवती दुख हम न सुने न नहेरी गमन करत देखन नही पाए भरेरी बसी भरे बस रही कहेरी सोर श्याम बिन परब बिरह बस मानो रवि ससुराहु गहेरी मानो रवि ससुराहु गहे के शब्दों में एक गोपी कह रही है सुंदर का का होने पर भी ये प्राण रह गए हैं प्रियतम के के पास रहने के आनंद का। जब आता है तब यह वेदना शरीर से सही नहीं जाती रात दिन खड़ी उनका मार्ग देखती हूं ये दुख हमने न सुने थे और न देखे थे जाते समय भी मोहन को देख नहीं पाई क्योंकि आंखों में आंसू भर आए और मानो होड़ बदलकर कर बह चले अब लौटकर अपना मुख हमारी ओर घुमाकर अवधि बीतने पर वापस आने की जो बात श्याम सुंदर ने कही थी वही बात हृदय में बस रही है श्याम सुंदर के बिना हम ऐसी के वशीभूत हो रही हैं मानो बिना पर्व अमावस्या पूर्णिमा के ही राहु ने सूर्य तथा चंद्रमा को ग्रथ लिया है सुंदर बदन सुख सदन श्याम कौ निरखिनयन मन थाक्यो सुन्दर बदन सुख सदन श्याम को निरखिनयन मन थाक्यो वारक यन बेथिन है निकसे भुजक छ रोखे थाक्यो इने एक कछु चतुराई की नहीं जयदो छार जु ताक्यो लाज भई मो मैं मोहरनी गुखा कछू कर गए तनिक चित्तवन में कछू कर गए तनिक चित्तवन मेन रहत प्राण मद छाक्यो सूरदास प्रभु सरबस ले गए असत हसत, हसत रह हा क्यों सूरदास प्रभु ले गए हसत हसत रख हां क्यों हसत हसत रख हां क्यों के शब्दों में कोई गोपी कह रही है सखी श्याम सुंदर के सुख के निवास सुंदर मुख को देखकर मेरे नेत्र एवं मन विमुक्त हो गए हैं एक बार वे इस गली से निकले थे कि मैंने खिड़की में से सिर बाहर निकालकर उनकी ओर झाँका देखा देखा उन्होंने भी कुछ थोड़ी की और गेंद उछालकर मेरी ओर मैं इस लज्जा को जला दूं वह उस समय मेरे लिए शत्रु ही हो गई जो मुझ मुर्खा ने मुख ढक लिया किंतु तनिक देखने में ही वे कुछ ऐसा कर गए कि मेरे प्राण मद प्रेम से छके रहते हैं वे मेरे स्वामी मेरा सर्वस्व ले गए और हंसते हंसते उन्होंने रथ हाँ चला दिया का का यह पद वल्लभ संप्रदाय में सुंदरता की चोटी का माना जाता है और रथ यात्रा प्रतिपदा के दिन समय गाया जाता है इसलिए इसकी पाठ परंपरा अविचल है किंतु पूर्वी बंधुओं ने इसे विकृत बनाकर भाव शून्यता के साथ संयोग श्रृंगार से हटाकर वियोग में बैठा कर, परचन दिया है शुद्ध पाठ इस प्रकार है सुंदर बदन सदन शोभा मोहनिक चुराय के नी गेंदारी गगन मिस ता क्यों री लाज मुख में कछु कर गये तो न्यो राखो मन राख्यों सूरदास प्रभु सर्वस लय चले हसत हसतरथ क्यों री मोही भवन भयानक लागे माए रे बो भवन भयानक लागे माए श्याम बिना श्याम बिना लोचन जसमती के अंगना को संकट सहाय को करे क्रूर अक्रूर सावरो ब्रज को प्राण धना का उठाई गोद कर ली जाय करी करी मन मगना गोद कर ले करी मन मगना सूरदास मोहन दर्शन बिनु सुख संपति सपना सूरदास मोहन दर्शन बिनु सुख संपति सपना सूरदास सूर जी के शब्दों में एक गोपी कह रही है सखी श्याम सुंदर के बिना मुझे घर भयावना लगता है अब यशोदा जी के आंगन में जाकर किसे भर नेत्र देखूं? विपत्तियों में सहायता करने के लिए कौन बहुत से विघ्नों को हटाएगा ब्रज के प्राण धन श्याम सुंदर को तो निर्दय अक्रूर ले गया बार बार प्रफुल्ल चित्त होकर अब किसे गोद में उठाया जाए मोहन के दर्शन बिना तो सुख संपत्ति स्वप्न हो गई है